श्रीमदभागवत कथा दसम स्कंध उत्तरार्ध देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्छेद जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई वे सोचने लगे अहो यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय सोलह हजार महलों में अलग अलग सोलह हजार राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुँचे वहां के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले लाल और सफ़ेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे कुमुद, कोई और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी उनमें हंस और सारस कलरों कर रहे थे द्वारकापुर में स्फटिक मड़ी और चांदी के नौ लाख महल थे वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मड़ी बनने की प्रभा से जगमगा रही थी और उनमें सोने तथा तो हीरों की बहुत सी सामग्रियाँ शोभामान थीं उसके राजपथ बड़ी बड़ी सड़कें गलियां चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे घोड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था उसकी सड़कों चौक गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी उसी द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतपुर था बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल सारी कारीगरी लगा दी थी उस अंतपुर रनिवास में भगवान की रानियों के सोलह हजार से अधिक महल शोभामान थे उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया उस महल में मूंगों के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्र नीलमढ़ी की दीवारें जगमगा रही थी और वहां की गल, गचें भी ऐसे इंद्र नीलमणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोबे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालड़ें लटक रही थी हाथी दात के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मड़ी जड़ी हुई थी बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे अगर की धूप देने के कारण झरोखों से धुआं निकल रहा था उसे देखकर कर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगते देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाले चवर से हवा कर रही हैं यद्यपि उस महल में रुक्मणी जी के समान ही गुण रूप अवस्था और वेश वेशभूषा वाली सहस्रो दासियां भी हर हर समय विद्यमान रहती थी नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए उन्होंने देवर्षि नारद के जुगल चरणों में मुकुटयुक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया परीक्षित इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा सारे जगत को पवित्र करने वाला है फिर भी वे परम भक्त व और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया नरशिरोमणि नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणी भगवान नारद की पूजा की इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा प्रभो आप तो स्वयं समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं आपकी हम क्या सेवा करें देवर्षि नारद ने कहा भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं परम यशस्वी प्रभो आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए शिक्षा से अवतार ग्रहण किया है भगवान यह बात हम भली भांति जानते हैं यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ है जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं वास्तव में श्रीचरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए अवलंबन है आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ जैसे रहूँ उनके ध्यान में तन्मय रहूँ परीक्षित इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राणप्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं वहाँ भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी अर्चा पूजा की इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा आप यहाँ कब पधारे आप तो परिपूर्ण आत्मा राम आप हैं और हम लोग हैं अपूर्ण ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं फिर भी ब्रह्मस्वरूप नारद जी आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए नारद जी यह सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए उस महल में भी देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं वहाँ से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं